मेलविन कछुआ लॉरें कैस्टिलो जब एक लड़का पार्क में धूप में तपते हुए छोटे कछुए को देखता है तो उसे लगता है कि उसे सही पालतू जानवर मिल गया है। लेकिन घर पर लड़के को पता चलता है कि कछुआ केवल नहाते समय ही अपने खोल से बाहर आता है क्या यह संभव है कि कछुआ तालाब के पास ही सबसे ज्यादा खुश होगा क्योंकि वहां हमेशा नहाने का ही समय होता है मुझे सच में एक पालतू जानवर चाहिए लेकिन मैं हमेशा नहीं ही सुनता मैं मां से कुत्ता पालने के लिए पूछता हूँ तो लेकिन वो कहती हैं वो बहुत बड़ा है मैं पिताजी से एक बंदर मांगता हूँ लेकिन वे कहते हैं वो बहुत झंझटी होगा मैं एक पालतू पक्षी मांगता हूँ तो वे दोनों कहते हैं वो बहुत शोर मचाएगा बाकी सभी बच्चों के पास कोई ना कोई पालतू जानवर है पार्क में एक कछुआ मुझे घूर रहा है उसके ऊपर पीले धब्बे है और उसका एक फैंसी घोल है वो बहुत बड़ा भी नहीं उससे बहुत ज्यादा काम नहीं पड़ेगा और निश्चित रूप से बहुत शोर भी नहीं मचाएगा क्या मैं उसे रख सकता सहमत हो गए घर अच्छा पर मैंने मेलविन के साथ खेलने की कोशिश की लेकिन वो अपनी खोल में ही छुपा रहा मैं उसके उससे अपना नाश्ता साझा कर मैंने उससे अपना नाश्ता साझा करने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं लगा कि उसे मेरा नाश्ता पसंद आया जब मैं मेलविन को अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए बाहर ले गया तो वो एकदम शर्मा गया वो दूसरे पालतू जानवरों से भी मिलना नहीं चाहता है और जब मैं कैच कैच खेलता हूं तो वो चुपके से भागने की कोशिश करता है जब हम रात के खाने के बाद टहलने जाते हैं तो मेलविन बहुत धीमे चलता है मुझे मेलविन को घर तक बांध लेकर आना पड़ता है मैं पहले खुद नहाता हूं और फिर मेलविन को नहलाता हूं तब अंत में मेलविन अपने खोल से बाहर आता है लेकिन जब पिताजी हमें रात में एक कहानी पढ़ते हैं तो मेलविन फिर से छिप जाता है वो कहानी सुनना नहीं चाहता है मुझे नहीं लगता कि मेलविन को मेरा घर पसंद आया है मुझे लगता है कि वो पार्क में अपने दोस्तों को याद करता होगा सुबह को मैं माँ और पिताजी को बताता हूँ कि मेलविन को हमारे घर में ज्यादा मजा नहीं आ रहा है शायद वो पार्क में वापस जाना चाहता है मैंने उनसे कहा जब मैं मेलविन को पार्क में मुक्त करता हूँ तो वह सीधे उस तालाब में जाता है जहाँ दो अन्य कछुए धूप सेक रहे हैं वे बिल्कुल मेलविन की तरह दिखते हैं हमें उसे यहाँ रहने देना चाहिए मैं कहता हूँ लेकिन मैं मेलविन को यह बताना चाहता हूं कि मैं कल उससे मिलने जरूर आऊंगा कछुओं के बारे में कुछ तथ्य कछुओं की 250 से अधिक प्रजातियां होती हैं। कछुए 20 करोड़ से भी अधिक वर्षों से पृथ्वी पर है वे यहाँ पर डायनासोर से भी पहले थे अंटार्कटिका को छोड़कर कछुए हर महाद्वीप पर रहते हैं कछुए शरीश्रिप होते हैं वे एकमात्र शरीश्रिप है जिनका एक खोल होता है खोल का ऊपरी भाग जो पीठ को ढकता है उसे कार्पेस कहा कार्पेस कहा जाता है खोल की बाहरी परत में कठोर प्लेटें होती हैं, जिन्हें स्कूट कहा जाता है वे हमारे नाखूनों की ही तरह कैरेटिन की बनी होती हैं। पेट को ढकने वाले खोल का निचला भाग प्लास्ट्रॉन कहलाता है कार्पेस और प्लास्ट्रॉन एक हड्डी संरचना से जुड़े हुए हैं जिसे ब्रिज कहा जाता है बॉक्स कछुए मेलविन की तरह सौ से अधिक वर्षो तक जीवित रह सकते हैं बॉक्स कछुए जमीन पर रहते हैं लेकिन वे नदियों और तालाबों के पास भी पाए जाते हैं कभी कभी वे ठंडा होने के लिए पानी में डुबकी लगाते हैं जंगली कछुए कैद में अच्छे से नहीं बनपते हैं कई राज्यों में कछुए को उनके जंगली पर्वे से निकालना गैरकानूनी है प्राकृतिक आवास में कछुओं का निरीक्षण करना और उनका आनंद लेना ही सबसे अच्छा होता है कछुओं की नजर बहुत तेज होती है उनकी स्पर्श की इंद्रिया भी अच्छी होती है जब कछुए डरते हैं तो वे अपने सिर पूछ और पैरों को अपने खोल में अंदर खींच लेते हैं जिसे वे बंद कर सकते हैं उनका खोल उन्हें खतरे से बचाता है कछुओं को उनके कारपेस की लंबाई से मापा जाता है सबसे छोटा कछुआ दलदली कछुआ होता है जो करीब चार इंच लंबा होता है सबसे बड़ा कछुआ लेदर होता है जो आठ फिट तक लंबा हो सकता है एक दूसरे को बीमारियों से बचाने के लिए कछुए को उठाने से पहले और बाद में अपने हाथ जरूर धोएं